अखण्डानंद सरस्वती बिंद्रावन वाले वो ऐसे किसी सिद्ध के पास गए थे नौ साधुओं को लेकर दस में खुद उन्होंने कहा अच्छा संत लोग आए हो कैसे वो गए थे उस संत की सिद्धाई देखने के लिए जो यूं करके कोई चीज दे देता था रात को दस बजे गए बोले ऐसी चीज मांगे कि उस, उसको देने में जरा विचार करना पड़े दसों संतों ने कहा कि आए हैं महाराज तुम्हारा नाम सुनकर भूखे हैं भोजन करा दो अच्छा क्या खाओगे बोले मालपुआ खाने की इच्छा है अच्छा रात को 10 बजे साधुओं को मालपुआ खाना है चलो ठीक है जरा बातों में लगा दिया अपने अपनी ओर से जो उनको अंदर करना था संकल्प कर दिया थोड़ी देर में यूं करते करते एक तसला जिसमें 10 आदमी मालपुए खाए उतने मालपुए दे दिए दस साधुओं ने मालपुए खाए स्वाद भी आया भूख भी मिटी नींद भी आई कोई स्वप्ना नहीं था मिसमैरिजिम नहीं था हिप्नोटिज्म नहीं था मालपुए तो खाए सुबह जब मालपुए हम लोग खाली करने गए अब अखनड़न की भाषा में मालपुए खाली करने गए लोटा लेकर गांव के बाहर समझ गए ना आप स्टॉक खाली करने गए तो गांव के बाहर जो मेहत्रानी अभी हरिजन भाई कहते पहले महत्रानी या भंगिन कहते थे तो आपस में दो मेहत्रानियां लड़ रही थी वो कहती है कि तेरे तेरी नजर पड़ती और मेरी चीज चोरी हो जाती उसने बोला दूसरी कहती कि मैंने देखा ही नहीं तेरे मालपुए कहाँ गए मैं जानती नहीं बोले जानती नहीं रांड झूठ बोलती है कल शादी थी और बरातियों के इधर उधर से कई मेहनत करके दस आदमी खाए उतना में तसला भर के मालपुए मांग लाई थी और एक भी मालपुआ नहीं तो क्या भूत ले गए डाकिन ले गई राण तो ही ले गई होगी साधु बाबा सोचते न हिराठ ले गई न वो डाकिन ले गई मालपुए तो भूत उठा के आया और हम खाए और मालपुए तो खाली हुए लेकिन ग्लानी खाली करने में बड़ा परिश्रम लगा के दत्त तेरे की ये तो भूत सिद्धि है भाई यूं करके यूं चीज दे दी यक्षिणी सिद्धि है आत्म सिद्धि नहीं इससे दूसरा आदमी इंप्रेस होगा थोड़ी देर वाहवाही करेगा लेकिन जिसकी वाहवाही हुई वो भी तो शरीर जल जाएगा और जो वाहवाई करेगा तो उसका कल्याण तो नहीं हुआ उसको आत्मज्ञान तो नहीं मिला आत्मशांति तो नहीं मिली आप भगवान भूत यक्ष गंधर्व किन्द्रों को पूज तो बश करके आप रिंग निकाल के दो भभूत निकाल के दो मालपु मंगा के दो ये तो ठीक है लेकिन इससे ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा मैं आफ्रीका में गया था मेरा नेरोबी में सत्संग था बाद में मुब्बासा है साढ़े तीन सौ किलोमीटर करीब दूर तो वहां के भक्तों को पता चला मुझे बहुत आग्रह करके ले गए तो वहां पुनित महाराज परिवार पुनित परिवार पुनित भक्त मंडल चलता है तो वहां गुजराती लोग थे और सत्संगी थे उन्होंने मेरे को बताया कि स्वामी जी दो चार दिन पहले एक भारत का कोई आया था नया दूसरा डुप्लीकेट भूत निकालने वाला तो हम लोगों के आगे वो बभूत निकाल के हमको चमत्कार का प्रभाव दिखा रहा था मैं क्या फिर क्या हुआ बोले बाबा जी हम तो सत्संगी हैं हमें इन चमत्कारों से बभूत बभूत से कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकता मैं क्या फिर तुमने क्या कहा उनको हमने कहा कि बाबा एक तो है वहीं ऊट के तरफ है अभी भी हैं निकालते हैं बाबू बड़े बड़े बाल वाले अब तुम उनकी डुप्लीकेट करके बाल ऐसे कर और तुम भी बबूत निकाल रहे हो तो इस खाक से क्या होगा इससे तो हिंदुस्तान में कच्छ में अकाल पड़ा है ऐसा करके जरा गेहूं निकालो तो लोगों की भूख मिटे इस भूख बबूत से क्या होगा गेहूं के दाने पैदा कर दो राख पैदा कर रहे हो करके तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति योग और ज्ञान की सिद्धाई के आगे दूसरी सिद्धायां सब छोटी हो जाती भक्ति भगवान से मिलाती है योग भगवान में बिठाता है और ज्ञान भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है कीर्तन करते करते गौरांग चैतन्य महाप्रभु इतना तो भगवान में ओतप्रोत हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि पगडंडी में भूल गया हूं और भाव विभोर होकर किसी तलाव में पड़ गए तलाव में पड़ गए तो प्राण ऊपर चढ़ गया पड़े रहे तलाव में भाव समाधि में दूसरे दिन सुबह माचुओं के बच्चों ने जाल फेंका उन्होंने समझा कोई बड़ी मच्छी आई है लेकिन बड़ी मच्छी नहीं बड़ा मच्छा नहीं है तो अच्छा का, अच्छा खासा कोई साधु है जाल में से निकाला हिलाया डुलाया तो उनकी भाव समाधि उतरी लेकिन हिलाने डुलाने से स्पर्श करने से उनके सान्निध्य से उन मच्छुओं को बच्चों को उनके वाइब्रेशन मिल गए संक्रामक शक्ति का फायदा मिल गया अब वो लड़के हरी बोल हरी बोल हरी बोल करके भाव विभोर हो जाते उनके मां बाप ने देखा कि ये छोरे बीमार हो गए हैं हकीम डॉक्टरों ने दवाई दी लेकिन बीमारी थी नहीं थी तो जन्म मरण के पाप को दूर करने वाली भक्तिरस की मस्ती चढ़ी थी आखिर कोई इलाज काम नहीं किया तो फिर उसी बाबा को खोज लिया और बाबा तुमको निकाला पानी में से तुमको तो जीवन मिल गया और हमारे लड़कों को बीमारी मिल गई इनको चंगा कर दो महाराज महाराज ने देखा ये तो चंगे हैं और चंगे होंगे ये तो मिल गए इनको मुफ्त में माल इनकी साधना चलने दो कीर्तन चलने दो सर्व मंगल मांगल्य आयुषम व्याधिनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम उसको ऐसा चीज मिला है अब क्या काटा है समझा बुझा के भेजा लेकिन पापी का भाग्य भी तो ऐसे ही होता है ना समझ का भाग्य भी तो ना समझ ही दे देता है दो दिन के बाद आए बोले महाराज ये सब भुक्ति मुक्ति ये हम नहीं जानते हमारा छोरे जैसे थे ऐसे कर दो ए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल करके बैठ जाते कभी हंसते हैं कभी कूदते हैं कभी हंसते हैं कभी रोते हैं कभी रोमांचित होते हैं ये अष्ट भाव जब महापुरुष की कृपा मिलती तो अष्ट भाव में से कोई ना कोई भाव आ जाता है अपने आश्रम में जब शिविर लगती तो कैनेडा का विज्ञानी भी आ जाता है तो हिंदुस्तान का सेठ भी आ जाता है तो उद्योगपति भी आ जाता है और छोटी मोटी बिजनेस या नौकरी करने वाला भी आ जाता है जब प्रयोग कराते हैं तो एक दिन में किसी को रंग लगता है किसी को दूसरे दिन में किसी को तीसरे दिन में चौथे दिन में तो पंचाणु लोग रंगे जाते बाकी के पांच जो ईगो विशेष है अथवा शरीर में कुछ ओज नहीं वीर्य नहीं प्राण शक्ति क्षण हो गई वो रिचार्ज नहीं होते बाकी 95 परसेंट लोग रिचार्ज हो जाते हैं इसमें ये जो डीएसपी है वो भी रिचार्ज ये विद्यार्थी थे तब आए थे एक बार बस उसके बाद डीएसपी भी हो गए डिवाइस भी हुए डीएसपी हुए लेकिन अभी यहां तक भी पहुंचते तो विद्यार्थी काल में जरा रंग लग जाए नहीं तो पुलिस का डीएसपी इधर आके कथा सुने पुलिस खातू ने कथा में बेहे अगर इनको विद्यार्थी काल में शिविर भरने का मौका नहीं मिलता तो यह अभी लाखों करोड़ रुपए करप्शन कर सकते थे ऐसे ऐसे इनको जिम्मेदारियों की नौकरियां मिली अभी भी है लेकिन एक बार जब अंदर का प्रसाद गुरु का प्रसाद मिल जाता है तो आदमी इतना करप्टेड नहीं होता है जितना निगुरा आदमी होता है हो सकता है सगुरा आदमी से कहीं भूल होती होगी हो सकता है लेकिन अगर निगुरह होता तो उससे ज्यादा होती कहने का तात्पर्य है कि गौरांग ने कहा कि तुम तुम्हारा तो बेटे बेड़ा पार हो जाएगा बोले महाराज जेवा था आयवा करी दियो छोरा हरी बोल हरी बोल करे है नासे है कुदे है गांडा जेवा लागे है जेवा थे आयवा करी दियो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा माछी थे ज्ञानी के हम गुरु हैं मूरख के हैं दास उसने उठाया डंडा हमने जोड़े हाथ जो ज्ञान समझते उनके आगे तो हम गुरु हैं लेकिन जो एकदम खर मगज है उसके आगे तो भाई दास होकर जान छुड़ाओ कब तक टकराते रहोगे मूर्खों से जय राम जी ज्ञानी के हम गुरु हैं मूर्ख के हैं दास उसने उठाया डंडा हमने जोड़े हाथ चल बाबा जो तू बोता है ठीक है जा मत मत खपा महाराज छोरे ठीक कर दो बोले ठीक कर दूं इसको पापियों के घर का अन्न खिलाओ बोले महाराज हम मच्छी मारे हम तो पापी हैं बोले फिर भी परिश्रम करते हो मेहनत करते हो जो आदमी दान का खाए और भजन न करे ब्राह्मण हो और दान का लेता हो भजन न करता हो उसके घर का अन्न खिलाओ जिसकी माई मासिक धर्म में हो और अन्न बनाती हो भोजन और खूब पाप विचार के हो उसके घर का अन्न खिलाओ जो अति पापी हैं अति कामी क्रोधी लोही मोही हैं ऐसे लोगों के वाइब्रेशनों में इसको बिठाओ इसकी भक्ति क्षीण हो जाएगी जैसा थे ऐसे हो जाएंगे कुछ लोगों के संग में अभक्त भी भक्त होने लगता है और कुछ लोगों के संग में भक्त भी अभक्त हो जाता है जैसे सिंहस्त के माहौल में अगर कोई ही, ही अब भक्त भी हो तो भक्त बन जाएगा सत्संग के माहौल में कोई नास्तिक भी हो दो चार दिन आ जाए तो आस्तिक बन जाएगा लेकिन 25 नास्तिकों के बीच आस्तिक रहेगा तो उसको भी नास्तिक के संस्कार घेर लेंगे इसीलिए साधक को जब तक साध्य नहीं मिला तब तक संग करने के लिए ख्याल करे उस संग से बचे सत्संग ही करे और सजातीय संग करे भी संग करने से उसकी साधना डाउन हो जाती है जो जो अच्छा संग करेगा त्यों त्यों अच्छे में अच्छा परमात्मा का रंग लगेगा अच्छा संग न मिलता है तो एकांत में रहे एकांत में नहीं रह सकता है तो अच्छे में अच्छे जो महापुरुषों के वचन हैं आजकल तो बड़ा सुविधापूर्ण नाइलन युग है हम लोगों ने तो बहुत परिश्रम किया तभी गुरु के वचन सुनाई पड़ते थे बहुत मेहनत करते थे कर तभी कभी कभार थोड़ा सत्संग मिलता था अभी तो भाई आप पलंग पे पड़े हैं और अंगूठा दबा दिया बाबा जी सत्संग सुना रहे हैं कैसे चल रही बाबा जी बोल रहे हैं और आप सो रहे हैं अचेतन मन में सत्संग के संस्कार ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं अथवा तो जब जरूर पड़ी तो उंगली दबा दी बाबा बोलो जब जरूर पड़ी बाबा चुप कर दो आजकल तो मैकेनिक युग में बाबाओं को अपनी उंगलियों से नचाने की व्यवस्था हो गई है नारायण नारायण बोलो ना नारायण पहले के जमाने में तो हस्तलिखित वचन महापुरुषों के बड़ी मुश्किल से मिलते अभी तो बाबा जी बोले प्रेस में छपे वो वचन सुने भी और फिर पुस्तक जब चाहे तब खोलो पन्ना गांधी जी बोलते हैं कि मेरे को दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़कर स्वर्गवास हो गई लेकिन जब मैं थकता हूँ हारता हूँ संसार के झंझटों में उलझता हूँ तो मुझे शांति के लिए मैं अपनी माँ की गोद खोजता हूँ बोध और कोई माँ नहीं गीता रूपी माता की गोद खोजता हूँ पन्ना यूं खोलता हूँ और मेरे को जो ज्ञान मिल जाता है उससे मैं स्वस्थ रहता हूँ और इतनी टक्कर झेलते हुए भी मैं आराम की नींद ले रहा हूँ ये गीता का ज्ञान है और गीता का ज्ञान सत्संग में सविस्तार सब लोग समझ सके और विनोद आनंद ज्ञान ध्यान लगे ऐसा अपने लोगों को मिल सकता है जैसे इस युग में पतन के साधन आराम से मिलते हैं ऐसे उन्नति के साधन भी आराम से मिल रहे हैं राजा महाराजे राजपाट छोड़कर ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को खोजते थे हमने सात सात साल महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अमुक अमुक जगह पर जीवन व्यापन किया आप लोगों को, को इतना नहीं हमारे गुरु जी को जो सहना पड़ा उसका सौमा हिस्सा भी मेरे को नहीं सहना पड़ा कष्ट और उसका हजारमा हिस्सा भी आपको नहीं सहना पड़ता है अभी पूरी और रस खाओगे तुम्हारे बाप का बिगड़े क्या जयराम देखिए हम तो भाई थोड़े गेहूं के दाने थोड़ी मूंगफली के दाने बिगा के रखते चबा चबा के खाते हमारे गुरु जी छटांग भर कुछ भिगा के रखते चबा के खाते वर्षों तक उसी में लगे रहे तब हुआ तब उनको कहीं मिला आपको तो चलते देखे हम वापजी हैं सस्तु सारु नमतू ने उधार नहीं नमतू ने मफत ऊपर से प्रसादी तो आज का ये श्लोक है सर्व मांगल मांगल्य सर्व मांगल्य मांगल्यम आयुष्य व्याधिनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेव कीर्तनम ये सब मंगलों से भी अधिक मंगल करने वाला भगवान नाम कीर्तन है भगवान नाम कीर्तन सब मंगलों का भी मंगल है व्याधि नाशक दिव्य और भोग मोक्ष देने वाला है ये विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ का श्लोक आप लोगों ने सुना भगवान में मन लग जाता है तो ठीक है नहीं तो जो भगवान के लिए चल पड़े थे सिद्धार्थ उनकी पत्नी दंडपाणी की कन्या गोपा जो बाद में यशोदरा नाम से प्रसिद्ध हुई दस साल उनके साथ रहे ग्यारहवें साल वो पिता बने और चल दिए सात साल तक लगे रहे सपने में जो देखा वो भी सपना हो गया सात साल भी सपना हो गया लेकिन बुद्ध का आत्मा अपना हो गया जो सत्संग सुना उसका विचार करते करते उस सत्संग के वचनों को अपने अधिकार में ले आओ अथवा तो परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होते जाओ नारायण नारायण नारायण लगता है कि इतने दिन के सत्संग और सेवा का फल जैसे दही बिलोते बिलोते बिलोने का फल मक्खन दिखने लग जाए ऐसे ही स्नान तीर्थ दान पुण्य क्षा सहने का फल यह है कि मन परमात्मा में लग जाए परमात्मा की शांति रूपी मक्खन दिखने लग जाए साधन भजन का फल यही है कि ईश्वर का रस आने लग जाए ध्यान का प्रसाद उभरने लग जाए जिसके जीवन में वो ध्यान का प्रसाद सेवा का प्रसाद सत्संग का प्रसाद प्रकट होता है उसका चित्त छोटी मोटी बातें तो क्या स्वर्ग के सुख से भी चलित नहीं होता परमात्मा की भक्ति से ज्ञान से सत्संग से सेवा से अगर आदमी की सेवा फल गई है सत्संग फलित हो गया है ध्यान फलित हो गया है तो उसके अंत में जो शांति आनंद फलता है उसके आगे स्वर्ग का सुख कुछ नहीं है सुखदेव जी महाराज परीक्षत को सत्संग सुनाने जा रहे थे ध्यानस्थ हो गए थे वे महापुरुष उन्होंने ध्यान ध्यान में देखा कि देवता लोग प्रार्थना कर रहे सुखदेव जी महाराज तुम जो सत्संग रूपी अमृत परीक्षत को पिलाने वाले हो Oh, हमें मिले ऐसा संकल्प करो बदले में हम स्वर्ग का अमृत तुम्हारे शिष्य परीक्षद को पिला देंगे सुखदेव जी ने कहा नहीं स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नष्ट होते हैं सत्संग का अमृत पीने से पाप नष्ट होते हैं स्वर्ग है का अमृत पीने से अपसराएं मिलती है और सत्संग का अमृत पीने से परमात्मा शांति परमात्म प्राप्ति होती है सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इनकार कर दिया और फिर वह महापुरुष श्रीमद् भागवत की कथा करते करते बरसते जा रहे थे अपने प्यारे शिष्य परीक्षत पर परीक्षत को सात दिन में जो मिला है वाह वाह धन्य है ऐसे गुरु और धन्य ऐसे शिष्य परीक्षत को सात दिन में जो मिला है वह पूर्ण मिल गया है जिन जिन पर भी गुरु बरसे हैं और जो जो गुरुओं को झेलने वाले सदशिष्य हुए उन्होंने तो इस धरती पर आश्चर्य को भी आश्चर्य करा दिया है आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए दुनिया के सब धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाएं, सारे मठ मंदिर रसातल में चले जाएं, फिर भी एक अगर ब्रह्मज्ञानी संत है धरती पर और एक सतशिष्य है तो धर्म फिर से पनपेगा क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष की वाणी शास्त्र होती है ऐसे पुरुषों ने ही शास्त्र बनाए और उन्हीं शास्त्रों को पढ़कर सुनकर आर्टिस्टों ने कल्पना की और भगवानों की मूर्ति बनाई और उन्हीं मूर्तियों को देखकर शिल्पियों ने भगवान की प्रतिमाएं बनाई और हम लोग पूज अपना मन पावन कर सकते हैं धर्म जिनके हृदय में प्रगट हुआ है जिनके हृदय में हृदय स्वर प्रगट हुआ है ऐसे पुरुष अपने शिष्यों को अथवा अपने समाज को जो धर्म का अमृत पिलाते हैं आत्मा परमात्मा को छूकर ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वह शास्त्र बन जाता है मीरा ने जो पद गाए थे वही पद अभी लता मंगेशकर के गाए तो मीरा से कुछ और मधुर कंठ से वो गा सकती है और साहज की व्यवस्था है लेटेस्ट ज्यादा मनोरंजन दे सकती है लेकिन मीरा के पदों से मन की शांति उपलब्ध होती थी और यहाँ मनोरंजन मिलेगा कबीर खास पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अभी लोग कबीर पर थीसिस लिखते हैं डॉक्टर की डिग्री पा लेते हैं उनको चार हजार तीन हजार रुपया पगार मिलने की संभावना हो जाती है कबीर खुद आ जाए तो उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती क्योंकि दसवीं नहीं पढ़े थे आठवीं भी नहीं पढ़े थे पांचवीं भी नहीं पढ़े थे लेकिन कबीर पर जो थीसीस लिखते हैं वे पीएचडी माने जाते डॉक्टर माने जाते और उनको बड़ी नौकरी मिलती है तो जिन्होंने भी अपने परमात्मा प्रसाद को पाया है ऐसे पुरुषों का जीवन कैसा होता है भगवान बता रहे हम उसका श्रवण करके अपने चित्त को ऐसा बनाकर जल्दी ऊंचाई का अनुभव कर सकते हैं थोड़े ही महीनों में या थोड़े ही वर्षों में हम वहां पहुंच सकते हैं जहां कबीर पहुंचकर बोलते हैं कबीर उस आत्मा परमात्मा में पहुंचकर बोलते हैं तो उनकी वाणी शास्त्र बन जाती है मोहम्मद किसी पहाड़ पर बैठे थे मोहम्मद पैगंबर साहब नहीं बने थे तब की बात है प्रार्थना करते करते मोहम्मद शांत हो गए खो गए मोहम्मद कहते हैं कि हे मेरे मालिक मैं तुझे नहीं खोज सकता हूं तो कोई बात नहीं तू तो मुझे जहां पकड़ सकता है मैं तुझे मिलूं तो कठिनाई होगी लेकिन तू मुझे खोजने में तेरे को कोई कठिनाई होनी होगी मैं जैसा तैसा हूं तेरा हूं मालिक ऐसे करते करते मोहम्मद खो जाते हैं मोहम्मद का अहम खो जाता है मोहम्मद के शरीर में कंपन पैदा होता है शरीर थरथर -थर कांपता है मोहम्मद के हृदय से आवाज होता है कि मोहम्मद कुछ लिख मैं क्या लिखूं नादान अनपढ़ मोहम्मद कुछ बोल मैं क्या बोलूं मेरे मालिक मोहम्मद और ईगोलेस होते हैं कंपन बढ़ता है आखिर मोहम्मद अपने घर आते अपनी पत्नी को मिसिस मोहम्मद को कहते हैं कि रजाइयां डाल दे शरीर कापरा है मानो मलेरिया का बुखार हुआ एक रजाई दो रजाई तीन रजाई सारी घर की रजाइया डाल दी गई मोहम्मद का कंपन कम नहीं हुआ पत्नी कहती है कि मैंने चौदह ईद ज्यादा देखी है मोहम्मद छब्बीस साल के थे उनकी पत्नी चालीस साल की थी तब की बात है मोहम्मद पैगंबर नहीं बने थे तब की बात है उनकी पत्नी कहती कि आपका शरीर तो कांप रहा है लेकिन आपके चेहरे पर और निगाहों में देखा जाता है तो नूरानी नूर चमक रहा है सच बताओ बुखार जैसा दिखता है लेकिन बुखार तो नहीं क्या हुआ मोहम्मद कहते हैं बस ऐसे ही हो रहा था प्रार्थना करते करते मैं खो गया चाहे फिर अपने आप वो जीवन शक्ति जागृत हो अथवा किसी योगी के सूक्ष्म जगत के योगी के संकल्प से मोहम्मद को मिल गई थोड़ी सी झलक मोहम्मद ने पत्नी को कहा कि आवाज आया दिल से कि कुछ बोल मैंने कहा मेरे मालिक में क्या बोलू कुछ लिख मेरे मालिक में अनपढ़ क्या लिखू वही मोहम्मद फिर जो बोले हैं वो कुरने शरीफ बन गया है जिस जिसने भी गहरी यात्रा की है चाहे झलक मिली है चाहे ज्यादा मिला है वो अहिक दुनिया से तो कुछ विलक्षण ही हो गया है रामकृष्ण महाराज जो बोले हैं रामकृष्ण शास्त्र बन गया है रमण महर्षि जो बोले हैं वो शास्त्र बन गया है नानक जो बोले हैं ग्रंथ साहेब बन गया है कृष्ण जो बोले हैं भगवत गीता हो गई है व्यास जी जो बोले और लिखे हैं वे सतशास्त्र हो गए हैं जिसने भी सत्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाई और उनकी वाणी या उनके शास्त्र लोकों के पाप-ताप दूर करने में सक्षम हुए भगवान कहते हैं आपूर्य मानम मचलम प्रतिष्ठम समुद्र तदवत काम यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनौती न काम कामे ही जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों और से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है परंतु समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं वही परम शांति को प्राप्त होता है भोगों की कामने वाला नहीं जिसने वो पदार्थ वो आत्म पद पा लिया है उसकी इच्छाएं वास्तव खत्म हुई फिर भी संसार की चीजें उसके पीछे घूमती है उसे संसार की सुविधाएं स्वर्ग और अतल वितल के रहस्य प्रकट हो जाएं, फिर भी उस महापुरुष को उस उत्तम प्रकार के जोगी और साधक को इस अपना इतना सारा होते हुए चित्त में विकार नहीं पैदा करता मनुष्य को ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त हो सकती है भगवान कहते हैं अर्जुन को आप भगवान की वाणी का उच्चारण करिए ण अचल प्रतिपूर अचल प्रति समद्रप प्रव समुद्र मश त काम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमा अपनो तिन काम कामी सशांतिमापनो तिन काम काम संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वार परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है परंतु समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं वही परम शांति को प्राप्त होता है भोगों की कामना वाला परम शांति को नहीं पाता है परम शांति वो परमात्मा अनुभव से ही आती है और जितना जितना संसार की तुच्छ कामनाएं मिटती है उतना उतना परम शांति का अधिकारी होता है जैसे सूरज उदय होते ही सारा काम अपने आप होने लगता है ऐसे परम शांति पाया हुआ पुरुष का मन बुद्धि और शरीर अपने आप सुचारू रूप से ठीक जगह से चले व्यवहार करता है लेकिन व्यवहार की जो आसक्ति है व्यवहार का जो बोझा है जो कर्तापन है वो उसे नहीं छूता है वो अपने आप में पूर्ण प्रतिष्ठित है परम शांति पाता है संसारी शांतियाँ तीन प्रकार की होती है वो आती है जाती है थप्पड़े मारती रहती है भूख लगी बड़ी अशांति है रोटी खा ली शांति हो गई लेकिन चार छह घंटे के बाद वह शांति फिर भाग जाएगी छोरे को नौकरी नहीं मिल रही बड़ी अशांति है नौकरी मिल गई शांति लेकिन फिर उसकी शादी की अशांति शादी हो गई फिर शांति तो उसको छोरा नहीं हो रहा है वो अशांति तो ये शांतियां बिचारी आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं से जीवन पूरा हो जाता है अगर सत्संग और सत्पुरुष की कृपा का प्रसाद मिल जाए तो आदमी परम शांति पा लेता है परम शांति पाया हुआ पुरुष अचल हो जाता है अचल मना उसका चित्त उसका मन फिर दुख सुख के थपेड़ो में दुखी सुखी नहीं आता और संसार की वस्तु में जैसे खींची चली जाती है नदियाँ सागर के तरफ ऐसे संसार की वस्तुए यशमान खींचा चला जाएगा उस पुरुष के चरणों में फिर भी वो अपने चित्त में जोका त्यो रहता है ये बहुत ऊंची बात है भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए राम जी का दर्शन हो जाए काली माता का दर्शन हो जाए लेकिन ये आत्म दर्शन नहीं हुआ तो काम बाकी रह जाएगा राम का दर्शन मंत्रा ने किया था सुर पंखा ने किया था रावण ने किया था कुंभकर्ण ने किया था लेकिन राम तत्व का साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक काम बाकी रहा कृष्ण का दर्शन कंस ने भी किया था कृष्ण का दर्शन शाकुनी और दुर्योधन भी करता था जीसस का दर्शन उसके कई मित्रों ने और कई भक्तों ने किया लेकिन फिर भी जीसस, जीसस क्रॉस पे चढ़े थे तब भी हजारों आदमियों ने तालियां बजाई थी जब तक जीव को अपना आत्म दर्शन नहीं होता तब तक भगवान कृष्ण का और महाकाली का भी दर्शन हो जाए तभी भी जीव विचारा परम शांति नहीं पाता है तीन प्रकार का भगवत दर्शन माना गया है एक स्वप्न में भगवान की कृपा प्रसादी से स्वप्न में भगवान का दर्शन हो और बातचीत हो दूसरा मध्यम दर्शन है कि जैसे हम तुम बात करते हैं देखते हैं एक दूसरे को मिलते हैं ऐसे ही दूसरा दर्शन ये मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन है कि भगवान जिससे भगवान है और जीव जिससे जीव है जीव उस भगवत तत्व में विलय हो जाए परम शांति पाले ये परम दर्शन है ऐसे ही तोतापुरी गुरु कहते है रामकृष्ण को काली से बातचीत कर लेता है काली का दर्शन कर लेता है लेकिन अभी काली आई तो शांति काली चली गई तो फिर रोना पड़ता है तुम मेरे से ब्रह्म ज्ञान ले ले तो तुझे अचल शांति मिलेगी रामकृष्ण कहते हैं ठहरो बाबा जी मैं माताजी से पूछूं मंदिर में गए माताजी को पुकारा माताजी जी प्रकट हो गयी माताजी अभी रामकृष्ण माता जी को कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे से आत्म ज्ञान का प्रसाद ले ले अभी मेरे को उनका शिष्य बनना है बोले हाँ तो माताजी तुम्हारे दर्शन का फल क्या बोले मेरे दर्शन का फल यही है मेरे दर्शन का और सेवा का दान का पुण्य का जो भी कौ फल वह है कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु तेरे को आत्मा परमात्मा का प्रसाद देने के लिए घर बैठे तेरे पास आए हैं यही मेरे दर्शन का फल है मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावि निज सहज स्वरूपा सिंहस्त के स्नान का फल कहो जप का फल कहो ध्यान का फल कहो दान का फल कहो अगर कोई भी सत्कर्म विशेष रूप से फलित हुआ है तो वो तुम्हारे हृदय में परम शांति देने के लिए प्रेरणा तुम्हें मिलेगी परम शांति पाने का अवसर मिलेगा तो समझना कि तुम्हारे कर्मों का परम फल मिल रहा है